गीता तत्वचिंतन बाईसवां प्रवचन पुनर्जन्म पुनर्जन्मीमांसा दो गीता अध्याय दो श्लोक बाईस विकास क्रम की पूर्णता हिंदू दर्शन विकासवादियों के समान यह स्वीकार करता है कि अमीबा से विकास का क्रम प्रारंभ होता है पर विकासवादी जैसा कि हमने देखा यह नहीं समझा पाते कि विकास क्रम की पूर्णता किस में है वे यह भी नहीं बता पाते कि पूर्णता प्राप्त या विलक्षण प्रतिभा संपन्न मानव विकास क्रम में से कैसे पैदा होता है वे चेतना की उत्पत्ति का भी कोई तार्किक कारण नहीं दे पाते हिंदू दर्शन इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है कि यह जो मनुष्य की पूर्णता है अथवा यह जो चेतना विकास के क्रम में अचानक कहीं पर प्रकट हो जाती है वह सब की सब उस अमीबा में क्रम संकुचित है मनुष्य के माध्यम से प्रकट होने वाला यह ब्रह्मत्व या दिव्यत्व उसी अमीबा के भीतर विद्यमान है विकास क्रम का अर्थ है अमीबा के भीतर निहित पूर्णता का अपने आप को प्रकट करने का प्रयास इसी प्रयास में जीवन प्रवाह एक योनी से दूसरी योनी में संचरित होता है जब वहाँ भी पूर्णता पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाती तो उससे भी उच्चतर योनि में वह प्रयाण करता है इस प्रकार लाखों योनियों में से होता हुआ अंत में यह जीवन प्रवाह मनुष्य योनि में प्रवेश करता है वहाँ भी जब यह पूर्णता पूरी तरह अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाती उस तो उस मनुष्य जीवन के नष्ट होने पर यह जीवन प्रवाह दूसरा मनुष्य जीवन धारण करता है इस प्रकार यह पूर्णता अनेक मनुष्य जन्मों के माध्यम से अपने को अधिकाधिक अभिव्यक्त करती रहती है और एक दिन यह जीवन प्रवाह ऐसी मनुष्य योनि प्राप्त करता है जहां अभिव्यक्ति के सारे बाधक तत्व नष्ट हो जाते हैं और जो पूर्णता उस अमीबा के भीतर कैद थी वह पूरी तरह इस मनुष्य जन्म में अभिव्यक्त हो जाती है लाखों करोड़ों वर्षों से बहता चला आ रहा जीवन प्रवाह अपने गंतव्य को प्राप्त कर सार्थक हो जाता है यही मुक्ति या मोक्ष की अवस्था है हिंदू दर्शन अधिक वैज्ञानिक हिंदू दर्शन विकास का यह जो कारण बताता है वह विकासवादी के कारणों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है हम कह चुके हैं कि हिंदू की दृष्टि में विकास का कारण है अमीबा में निहित पूर्णता का अपने आप को प्रकट करने का प्रयास यद्यपि महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यापुरात एक योनि से दूसरी योनि में बदल जाना रूप यह जात्यंतर परिणाम प्रकृति की आपूर्ण क्रिया से होता है प्रकृति की आपूर्ण क्रिया का अर्थ है प्रकृति का स्वभाव जैसे मेड़ के कारण पानी बंधा हुआ है पानी को बहाने के लिए हमें और कुछ नहीं करना पड़ता केवल उसमें बाधक मेड़ को तोड़ भर देना पड़ता है और पानी अपने स्वभाव से बह जाता है इसी प्रकार विकास क्रम में बहने का स्वभाव है उस पूर्णता में अपने आप को अभिव्यक्त करने का स्वभाव है इसके लिए केवल उसकी अभिव्यक्ति के रोड़ों को दूर भरकर कर देना होता है इसी को समझाते हुए पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्र सत और असत्कर्म प्रकृति के परिणाम परिवर्तन के प्रत्यक्ष कारण नहीं हैं वरन वे उसकी बाधाओं को दूर कर देने वाले निमित्त मात्र हैं जैसे किसान जब पानी के बहने में रुकावट डालने वाली मेड़ को तोड़ देता है तो पानी अपने स्वभाव से ही बह जाता है वह पुनर्जन्म की ही व्याख्या है जीवन प्रवाह को यही युक्त युक्त आधार प्रदान करता है पुनर्जन्म की स्थापना बिना जीवन की कोई सार्थकता नहीं रह जाती यदि मनुष्य को केवल यही एक जन्म मिला हो तो उसमें और पशु में भेद करने का कोई प्रभावी कारण नहीं रह जाता